पंख, ब्लॉग की एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जया जाजवानी की स्त्री से जुड़ी हुई कुछ कविताएं स्त्री एक तहखानों में तहखाने सुरंगों में सुरंगे ये देह भी अजब ताबूत है ढूंढ लेती हूँ जब ऊपर आने के रास्ते ये फिर वापस खींच लेती है स्त्री दो लेकर अंजूरी में पानी खुद को देखो तो दिखता है उसका चेहरा यू मैं अपनी अंजूरी छोड़ती हूँ वापस, वापस नदी में, नदी में खुद, खुद को ढूंढती हूँ बहकर बहुत दूर नहीं, नहीं गई अभी घड़ी पहले, पहले जरा, जरा सा, सा घूंट पिया, पिया अपना, अपना मुंह धोया था स्त्री तीन, तीन, तीन पढ़ते हैं खुद खुद नतीजे निकालते हैं मेरी दीवारों पर क्या कुछ लिख गए लोग स्त्री चार, चार, वे हर, हर बार छोड़ आती, आती हैं, हैं अपना, अपना चेहरा उनके, उनके बिस्तर पर, पर सारा दिन, दिन बिताती हैं, हैं जिसे ढूंढने में रात खो आती है स्त्री पांच जैसे हाशिए पर लिख देते हैं बहुत फालतू शब्द और कभी नहीं पढ़ते उन्हें ऐसे ही, ही वह वा लिखी गई, गई और पढ़ी, पढ़ी नहीं, नहीं गई कभी, कभी, कभी जबकि जब उसी, उसी से शुरू हुई थी पूरी एक किताब। स्त्री एकत्री वह पलटती है रोटी तवे पर और बदल जाती है पूरी की पूरी दुनिया खड़ी रहती है वही की वही स्त्री तमाम, तमाम रोटियां जाने के, के बाद भी स्त्री इतना, इतना ही था वह जितना बर्फ, बर्फ में ताप और मैंने, मैंने उम्र, उम्र सारी गुजार थी बर्फ लपेटे हुए स्त्री आठ उठाती, उठाती हूँ जल अंजलि में वरती हूँ खुद को खुद से स्त्री नौ, तुमने कहा था तुम आओगे और मैं ऋतु पूरी गुजार आई शाखी हुई नंगी पाले मारे मौसम में कर्ज था आत्मा पर देह उतार आई स्त्री दस कपड़ा एक नया नकूर कलफ लगा सफेद, सफेद लौटाते हुए सोचती सोच हूँ काश बार, काश बार, एक ही धब्बा लगा होता, होता जरा सा मसला, मसला गया होता धुला होता कम कम से कम, कम एक बार पटक पटक, पटक, पटक कर पर, पर, तुम्हारे घाट पर अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी की स्त्री से जुड़ी हुई कुछ कविताएं